सावधानी जो वो उस राजा को साथ नहीं देता और वो राजा कि जहां उसको साथ दे दिया तो राजा बन गया बानर और कह दिया पूछा तो राजा बानर बन कर एक पैर पे चढ़ गया और फिर से दूसरे पैर पर कूदता हुआ चला तो इस प्रकार की जो पौराणिक कथाएं हैं वे साफ और प्रधान की बात को सिद्ध करने के लिए नहीं है कह रहे कहाँ ऐसे साफ होता है कहाँ ऐसे प्रदान होता है इस बात के लिए नहीं है ध्यान इस बात का दिलाते हैं की कि भौतिक शक्ति कितनी है और आध्यात्मिक शक्ति कितनी है इन दोनों की तुलना करोगे तो आपको पता लगेगा कि आध्यात्मिक शक्ति प्रबल है भौतिक शक्ति उसके सामने कुछ नहीं है परमात्मा आध्यात्मिक परम तत्व है परमात्मा सर्वशक्तिमान है सूक्ष्मांत सूक्ष्म है और पर परमात्मा की ये महिमा तो वही सत्य है यज्ञ विद्यमान है और जितना भौतिक जगत है ये सब उसी को उत्पन्न हुआ उसी पर आश्रित उसी वहीन होने वाला और इस भौतिक जगत में जो भी शक्तियाँ मालूम होती हैं वो सब शक्तियाँ परमात्मा की प्रकार रूप से हैं और इस जगत की अपनी कोई शक्ति नहीं भौतिक का स्वयं अपने आप में देखो तो खोखला इसमें कोई शक्ति नहीं यदि शक्ति लगती भी है तो उसकी कोई शक्ति नहीं है परमात्मा से व्याप्त है इसके कारण परमात्मा की शक्ति उसमें पुनर्भाषित हो तो जाती है थोड़ी बहुत तब तो वो बालों पर दीख देती है शक्ति है इसलिए ये शास्त्र हमारी जो सत्य दृष्टि है जीवन के संबंध में जगत के संबंध में परमात्मा के संबंध में यथार्थ दृष्टि क्या होनी चाहिए वो बताती है और उसकी तरफ ध्यान न तो अपने आप में क्या सोचता है विपरीत दिखाई देता है उल्टा ही सोचता रहता है इसमें बुद्धि को ठीक ठिकाने लाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन नित्य करना चाहिए बार बार अध्ययन करते रहे सुनते रहे अध्ययन करते रहे करते रहे पढ़ाते रहे यही भी सब शास्त्रों में बार बार कहा गया है सभी जो धीरे धीरे करके अपना चित्र ठिकाने आ बुद्धि ठिकाने आगे जीवन का सही रूप सामने आ तो ये भगवान जो देखो फिर विभीषण को समझाना शुरू करते हैं कहते हैं कि सुनो सखा और भगवान विभीषण को सखा करके संबोधन करते हैं विभीषण तो भगवान को परप्रम परमात्मा करके मानता है अपने आप को उनका सेवक करके समझता है भगवान की शरण में आया हुआ है लेकिन भगवान उसे सखा करके मानते हैं ये सांस्कृतिक नीति है भारतीय संस्कृति का है शिष्य भले ही गुरु को गुरु करके माने लेकिन गुरु शिष्य को सखा करते यहाँ पर बड़े लोगों का छोटे के साथ में शील और स्नेह चाहिए छोटे लोगों का बड़े लोगों के साथ शील और सम्मान चाहिए छोटे लोग बड़ों का सम्मान करें और शील की रक्षा करें बड़े लोग छोटों के साथ शील की रक्षा करें और उनके साथ स्नेह रखें। बस इसमें कमी कि बस वो जो सांस्कृतिक सुंदर रूप है वो विकृत होने लगेगा लगेगा इसलिए फिर यहाँ पर ये कहते हैं कि सनहु सखा कहीं कृपा ने थाना कृपा धान भगवान कहते हैं की सुनो नाम क्यों बोलते रहते हैं ये बीच बीच में कहीं दान दान बोल दिया कहीं कुछ भगवान के विशेषण दे देते रहते हैं वो प्रसंगानुभूत है की भगवान इस समय विभीषण के ऊपर विशेष प्रसन्न है और उसको उसके ऊपर जो कुछ आगे उपदेश देने जा रहे हैं वो हो उनकी कृा है भगवान की इसलिए हमको कृपाण कहते हैं भगवान ने बहुत बड़ी कृपा दी और ऐसा अवसर देख करके जिस समय की विभीषण युद्ध क्षेत्र में खड़ा और उसको संदेह हो रहा है इस प्रकार ऐसी भगवान की बात को लेकर के कि वो पैदल है बिना रस के हैं और फिर वो दुखी हो होता है तो भगवान राम भगवान राम उसको उपदेश देते हैं की उसके ऊपर कृपा है इसको तुलना करना चाहो तो कुरुक्षेत्र के मैदान में, में भगवान कृष्ण और अर्जुन को जिस प्रकार से उपदेश है उसी प्रकार से यहाँ भगवान राम का विभीषण को उपदेश वो भी युद्ध क्षेत्र है ये भी युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर भी अर्जुन के सामने एक मानसिक समस्या है यहाँ भीषण के सामने एक मानसिक समस्या है वहाँ पर भी भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को सखा सखा कहकर के बार बार उसको उपदेश देते हैं भगवान राम यहाँ भीषण को सखा कहकर के उसको उपदेश देते है वहाँ भी धर्म शिक्षा दी गई है यहाँ भी धर्म शिक्षा दी जा रही है आयुष क्षेत्र में अर्जुन के सामने समस्या सेनाओं की भाई बंधुओं की बहुत ही समस्या और उसका निराकरण क्या है आध्यात्मिक समस्या आध्यात्मिक समाधान धर्म की शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा आत्मा की शिक्षा परमात्मा की शिक्षा ये उस समस्थ का समाधान है इसी प्रकार से यहाँ निभीषण की समस्या रद पदक प्राण इत्यादि बहुत तो समस्या है समाधान क्या है आध्यात्मिक है धर्म क्या है अध्यात्म क्या है परमार्थ क्या है ये उसका समाधान तो, तो इस प्रकार से देखेंगे तो बहुत समानता दोनों स्थान ऐसी दिखाई देगी तो भगवान कहते हैं जय हो ये सो संध्या ने आना कहते देखो जीवन में जो विजय प्राप्त होती है वो तरह तो, तो कोई दूसरा ही है अब यहाँ विजय को वैसे तो राम रावण के बीच में युद्ध है और रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात है तात्कालिक रूप है लेकिन शास्त्र के अनुसार ये है कि आने लोगों के लिए शिक्षा क्या है कि लोगों को अपने जीवन संग्राम में जो विजय प्राप्त होती है और जीवन का जो उद्देश्य है कि मोह आपके ऊपर विजय प्राप्त करके आप ज्ञान परमात्म ज्ञान पर प्राप्त कर ले वो तो अपने जीवन में विजयी है और तो अगर मोह से पराजित हो गया मोह से ग्रस्त होकर के कुमार्ग पर चला गया अधर्म के मार्ग पर चला गया दूषित कर्म करने लगा आसक्तियों और सक्रिया सही पराजय किस पराजय से बचने के लिए विजय प्राप्त करने के लिए उसे क्या चाहिए आगे भगवान बताते हैं कहते हैं तो देखो तो दूसरी रथ है वो कैसा रथ है कि सौरज धीरज रथ चाका उस चाका के उस रथ के जो चक्के मने पहले जो है वो वो कहते हैं सौर्य के और धीरज के यहाँ का रथ प्रारम्भ होता है अब रथ तो देखे उसी की कल्पना कर लो एक रथ है उसके दो पहिये होते तो ये रथ चाहिए कोई ऐसा रथ नहीं है कि कोई लकड़ी का लोहे का रथ हो अब जिसमें कि है और धीरज के पहिये लगे होंगे वो रथ कैसा होगा वो कोई सूक्ष्म रथ होगा आंतरिक रथ होगा मानसिक बौद्धिक रथ होगा जिसमें की ऐसे पहिए होंगे के बने क्या है सूरता सूर्य से सूरता बने महादुरी उसका हो गया शौर्य युद्ध क्षेत्र में कोई आगे बढ़े और पीठ दिखा के न नागे वो सूर्य शत्रो के सामने डटा रहे रहे, वो सूर्य यहां युद्ध जो वो हो, हो धर्म का अधर्द से युद्ध है धर्म का सामने खड़े हुए मोह काम क्रोध ये सब निशाचरों से युद्ध है अब जब इनके साथ युद्ध है तो, तो उसको अब ये तो समाज में आएगा व्यक्ति जब जीवन जियेगा तब तो व्यवहारिक जीवन में आएगा तब क्या वहाँ पर सब जितने भी व्यक्ति हैं समाज के वे सब के सब क्या अनुकूल होंगे कोई सदयोग थोड़ा है कि तो यहाँ पर सब व्यक्ति जो है वो सब धर्मात्मा ही होंगे सफर तो मार्ग में ये निमज्न होंगे ऐसे थोड़े मिलेंगे ऐसे थोड़ा जहाँ जिस कार्यालय में जाओ जिस सफ्तर में जाओ सब अपनी ड्यूटी पे लगे होंगे कब अपना कार्य कर रहे होंगे सब कब चाहे जाओ तो सेवा करने के लिए आप तुरंत अक्षर और तत्पर हो जाएंगे बिना किसी स्वार्थ के आपकी सेवा में तुरंत लग जाएंगे क्या ऐसा ऐसा आशा रखोगे समझ कल युग में भी ऐसी आशा रखोगे ये तो वाला नहीं है जब ऐसा नहीं होगा तो आप शिकायत करोगे अरे साहब ऐसे लोग हैं वैसे तो लोग ऐसे ऐसे तो फिर अगर उन लोगों के सामने हार गए तो क्या है जैसे वो भ्रष्टाचारी सामने तो भ्रष्टाचारी उनके साथ बन गए तो हार गए मुझे कब है जब उनके साथ हमारा युद्ध हो और हम शुर हैं जब उनके सामने समर्पण में कर बराबर युद्ध होता रहे जो अपने स्थान में अकर्मी बने रहो भ्रष्टाचारी दुराचारी बने रहो लेकिन हमें तो अपने सही रास्ते पर चलना तो तुम्हें जितना कष्ट देना हो दे लो जितना आक्रमण तुम्हें करने हो कर लो लेकिन तुम्हारे आक्रमणों से रक्षा करने के पास भी हमारे पास कवच है, इसलिए इधर से कितना उत्साह हो कि अधर्म के सामने हमें सर नहीं झुकाना है ये तो हुई सूर्य का लोग क्या अरे पाया रात पायाचारी है अरे कहाँ चल सकता है और उनके साथ तो समर्पण कर दो उनके चरणों में मत झुका दो ये क्या ये कोई भी सुरता वीरता की भाग कहेंगे सुरता वीरता नहीं करो करोगे तो इस प्रकार सुर बनोगे तो लोग भौतिक दृष्टि ऐसी अपने आप को बड़ा अनुभवी बड़ा ज्ञान समझने वाले कहेंगे कि देश तो माने तुम तो तुमको टूगी सब लोग तुमको चाट जाएंगे जीवन तो समाप्त हो जाएगा मरोगे तुम तो। उन तो मरोगे ये संसार के लोग समझाएंगे क्या लेकिन वो खो मरने को तैयार है नहीं समर्पण करेंगे हुँ? तो विजय तो बात। और है विजय का आनंद है जीवन तो के जो उच्च मूल्य है वो प्राप्त होंगे और उनका आनंद प्राप्त होगा अभी ऐसे लोग हैं बहुत अधिक इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ते हैं लेकिन बहुत लोग इस प्रकार के हैं कि समाज में जैसे सरकारी कर्मचारी हालांकि ऊपर जो नीचे के सभी भ्रष्टाचारी है लेकिन वो व्यक्ति अपने स्थान में बिल्कुल ईमानदार है उसके परिणाम स्वरूप नीचे के लोग भी उसकी शिकायत करते हैं ऊपर के लोग भी उसको दंडित करते रहते हैं लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता करवा विकास जाने दो लेकिन हम तुम्हारे शिष्टाचार के साथ सहयोग नहीं करते लोग हैं कितना काम करना हो करते रहो कहना नहीं सस्पेंड कर रहे? कर दो सस्पेंड जो कुछ करते बने सफर्क लेकिन समर्पण नहीं करेंगे कर कर तुम्हारे साथ और साथ प्रकार के व्यक्तियों के अपने भीतर एक आत्मसंतोष भी होता है एक उनको लगता है कि देखो हम इस प्रकार के हैं गरिमा का बहुत होता है करोड़ों लगता है उनको और जो लोग जिन्होंने समर्पण कर दिया वो तो ध्यान क्या करते हैं हम तो ऐसे कभी बढ़ेगा बात निकाल देने के बारे स्वीकार कर शिक्षा है तो समझ ऐसा है ही नहीं है और जो जिस प्रकार के हैं उन्हीं उन्हीं को, उनी का जीवन जीवन है। बाकी जीवन क्या वो तो मटियामेट हो गए उनका ही क्या जिन्होंने इस प्रकार समर्पण कर दिया तो कहीं के नहीं रह गए इसलिए कहते हैं कि सौरज और धीरज सौर के साथ धैर्य की भी आवश्यकता पड़ती है दो पहिये धैर्य के माने जो सामने से जो आक्रमण आते हैं उनको सहन करने की सामर्थ्य धैर्य रखो विजय प्राप्त होगी आते एक दो चार आक्रमण हुए उनसे ही व्यक्ति जो परेशान होकर हाया करके बिपला करके बात खड़ा हुआ तो ये धैर्य नहीं है धैर्य चाहिए विकार हेतो सत विक्रिय न चेता दैव रहा ढेर लोग कौन है जिनको कैसी ऐसी परिस्थितियां जिनकी के मन विकृत करने वाला हो जिन परिस्थितियों में अन्य लोगों के मन विकृत हो जाते हो विकार हो जाता हो लेकिन उस व्यक्ति का जिसका, जिसका कि मन में विकार ना आ तब उसको ढैलीवान कहते हैं जैसे कही व्यक्ति को कोई देख नहीं रहा है आ, किसी दूसरे का पैसा मिल गया सोचा देखा कोई तो देख को नहीं रहा पहले में तो क्या हो गया कि पैसे ने उसके मन में विकार उत्पन्न कर दिया किसको मन में विकार उत्पन्न कर देगा और जिसके मन में विकार उत्पन्न हो जाएगा वो क्या कहेगा अरे साहब कौन नहीं ऐसा करेगा कोई जब गुप्त होगा कोई नहीं करेगा समझदार होगा हर कोई व्यक्ति करेगा ऐसी जिम्मेदार लेगा लेकिन शास्त्री कहते हैं कि जिन की जिनमें की जिनका मत निर्विकार है शिकार जिनमें उत्पन्न नहीं होता शिकार होने के कारण उत्पन्न होते हुए मन में विकार नहीं होता ऐसा आंतरिक चिंकी के अंदर में फल है ऐसे धैर्यवान व्यक्ति हैं, कोई तो लोग ऐसा नहीं करेंगे अगर इस प्रकार का धैर्य व्यक्ति में नहीं है तो संसार में तो अधिकार आने के जैसे मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है उसके पास कहीं कोई इस प्रकार का किसी को लाभ पहुंचाने के लिए उसके हाथ में कोई अधिकार है जो अन्यायपूर्वक पहुँचा सकता है अधिकार के कारण ऐसी तो दूसरे व्यक्ति ने किसी ने उसने कहा की भाई हजार दो हजार रूपये ले लो ये हमारा काम कर दो हजार दो हजार पर उसका है उसका धैर्य टूट गया और उसने उसको स्वीकार कर लिया तो उसने अन्यायपूर्ण कार्य उसके पक्ष में कर दिया धैर्य कदम उसका कुछ लोगों का ये मत है समाज में की धैर्यवान तो होते ही कुछ व्यक्ति लोग लेकिन सबके धैर्य की एक सीमा होती है किसी का धैर्य जो है चुपये में टूट जाता है और किसी का हजार दो हजार में टूट जाता है और किसी का धैर्य लाख दो लाख में जाता है लेकिन करोड़ दो करोड़ तो ऐसा बड़ी भारी तोप है जिसके सामने दुनिया में किसी का धैर्य नहीं दिख सकता ऐसी तो है बड़े बड़े धैर्यवान खराशा ही बनाया आजकल पेपरों में देखो तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज भरना सकना क्या नाम उसका जो वो उसने डिस्क्लोज किया कि अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और एक क्योंकि आकर के अपने जो उनकी तीनों लोग तीन चार लोगों की जो बेंच है उन सब जजेज के पर इतना प्रेशर डाल रहा है वो मिलने की कोशिश और उनको प्रोधन देने की कोशिश उसका ये कहना है की भाई देखो आपको जो डिमांड हो जो मांग हो उसको तो आप मांग लो मांगे ही कुछ मांगे तो होगी आखिरकार कुछ चाहते ही तो होंगे जो चाहते हो तो मांग लो हम सब कहते हैं लाख लाख करोड़ दो करोड़ कुछ करो, मांगो जो मांगना उसको मांग लो बस बस फील की बात क्या रखा हुआ है माने आखिरकार कहीं ना कहीं तो धैर्य तोड़ो पहचानो धैर्य का नाम इस ना ना प्रकार के विकार के कारण उत्पन्न होने पर फिर मन में विकार ना आवे इसका नाम धैर्य और दुनिया में इस प्रकार के कमजोर मन के व्यक्तित्व ऐसे बोलते ही रहते हैं साथ जब इस प्रकार के प्रलोभन आएंगे तो फिर वो तो सब तरह नहीं पड़ेगा फिर प्रेशर इतना आ गया फिर सामान नहीं पड़ा फिर ऐसा न नौकरी चली जाती ऐसा ना होता ये हो जाता ऐसा न होता वो चला जाता सीबीआई का वो कौन था जो जोविंदर सिंह कौन सिंह तो उसको हटा दिया गया दूसरा जगह कर दिया गया हटा दो हटा दो हटने को तैयार लेकिन उसके अपना काम करने के लिए जहाँ पर जो था उसको अधिकार का था करने को तैयार हो गया तब ऐसे लोग दुनिया में देखने को उदाहरण मिलते हैं और उनकी प्रशंसा भी होती है और उनको भी संतोष होता है प्रशंसा मिलकर के स्टेशन वगैरह के नाम सुन लो तब बीच बीच में इस प्रकार के जो है जैसे की कई सात हरी रेगिस्तान है उसके बीच में कहीं कहीं कोशिश मिल जाता है एक तरह से पानी भरा गरिया मिल जाती है तो कोशिश कहलाता है वो इस प्रकार से समझ लो के संसार सागर में कहीं कहीं कोशिश भी है नहीं तो कैसे संसार चले जीवन कैसे चले उदाहरण काम मिलने इस प्रकार धैर्यवान तो व्यक्ति भी कोई होते है कैसे होते हैं कोई उदाहरण भी तो होने चाहिए लाखों करोड़ों में तो कोई ऐसे भगवान दिखा देते है कहते देखो यह देखो सौरज धैर्य जी धीरे से ये धर्म का रथ इन दो बलों के ऊपर चलता है जो वीर है शूर है वही इस धर्म के रथ पर आगे कर पाते हैं, उनकी विजय होती है जो धैर्य है वही होता है सौर्य धैर्य का दोनों को देखो अपने आप विचार करके देखो कैसा कर जोड़ है दोनों पहिये के बराबर है अगर शौर्य नहीं है तो धैर्य क्या करेगा और धैर्य नहीं तो शौर्य क्या करेगा ये दोनों जो है एक पहिया के रथ का टू बजा का आगे बढ़ नहीं सकता इसलिए दोनों पहिए चाहिए दोनों बातें इस प्रकार ऐसी और सौ रथ से सी ध्वजा पता और इस रथ वो सबसे और सी ध्वजा नीचे थे और सबसे ऊपर जो रथ का जो, जो होता है वो ध्वजा और पता नीचे से लेकर के ऊपर तक का नीचे का ऊपर चाह रहा रथ में दिखाई देगा ध्वजा पता ध्वजा जो वो पांच हाथ के डंडे के ऊपर जो लगाई जाती है उसे कहते हैं बजा और दस तो हाथ के डंडे ऊपर जो लगाई जाती है उसे कहते हैं पता एक बजा होती है पताका दिखा दिखाई देती है दूर से और ऊपर होती है बजा दिखाई देती है सात आने पर तो बजा दिखाई देती है तो दूर से देखने के लिए पास से देखने के लिए दो दो लगाते हैं ध्वजा और पताका होती है जैसी है दो दो करके दो दो तो धजा होती है अब इसमें कहते हैं कि ये क्या है सत्य और शीत सत्य जो है वो ध्वजा है और शीत जो है वो पताका है तो सत्य हम देखो इनमें जब युद्ध क्षेत्र में जिस तरह फिर ऊपर बैठ करके ध्वजा पताका लेकर के जो योद्धा चलता है तो वो सब तक अजय है विजयी है जब तक कि ध्वजा उसकी गिरती है कटती नहीं तो उस योद्धा को अपने ध्वजा पताका की रक्षा करनी पड़ती ध्वजा पताका कट गए गिर गए, तो वो चाहे जिंदगी हो दूर से मान लिया जाएगा हार गया किसी प्रकार के धर्म के क्षेत्र में जिसकी सत्य की ध्वजा कट गई समझ लो हार गया और तो जिसका कि तीन नष्ट हो गया उसकी पताका कट गई समझ लो हार गया क्या बताया जाए ये तो उदाहरण से देकर ये बहुत जगह से समझाने की कोशिश की कि सूर्य समस्त गुणों का राजा है सबसे ऊपर है अगर शील है तो सभी गुण है अगर शील नहीं है तो एक एक करके सब गुण चले जाएंगे कोई गुण नहीं होगा जीवन आप जो व्यक्त करें शील निधान भगवान राम शील किसे कहते हैं शील राम भगवान राम के चरित्र को देखो उनके जीवन में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं अपनी लीलाए किस प्रकार से करते हैं और वो शील की रक्षा कैसे करते।, करते।, करते हैं उनके शीर की प्रशंसा विश्वादी की करते हैं ऋषि मुनि करते हैं उनके शीर की प्रशंसा जहाँ जहाँ प्रसंग आते हैं वहाँ वहाँ देखते हैं कि उनकी सीद की उनके की प्रशंसा करते हैं तो उसको देखते हैं जहाँ वो प्रसंग आते हैं कौन प्रसंगों को देख के समझ सकते हैं कि सील किसे कहते हैं नहीं तो वैसे क्या कहें शीत के माने क्या है ये, ये गुण सत्य तो समाज में आता समाज में तो तुम सही बोलते हो तुम झूठ बोलते हो तुम सत्य बोलते हो तो ये तो सब लोग जानते हैं सत्य क्या है क्या क्या है लेकिन शील क्या है इसकी चर्चा बहुत कम है सीधी जो मानो समस्त धर्म रक्षक है उसका स्वामी है सबसे तो महान है इस बात को ऊपर ध्यान रखें तो आप देखते हैं कि यह वैसे ये कहा जाता है कि अपने शरीर रूपी रथ में मुख जो है वो हो वहां तो सत्य का बाध और जो नेत्र हैं वहां शीर का बाघ आज बोलते हैं तब तो कहते देखो इसकी आंखों में तो शील है ही नहीं <laughs> एक प्रयोग यह है ऐसे बोलता है ऐसे करता है कि आंखों में शील तो है ही नहीं। इसके माने ये सील का स्थान कहाँ है आंखों अगर सील होगा तो आंखों को देखने से पता चल जाएगा कि जाएगी सील है शील नहीं है तो पता चल जाएगा आंखें शील रहित रहते है कि माने उसे किसी का कंसेंट्रेशन नहीं कि किसी जो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर क्या आघात पड़ रहा है भला पड़ रहा है कि बुरा पड़ रहा है उसकी हानि हो रही है क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं शील रहित व्यक्ति होगा तो उसको आसन जब शील नहीं होगा तो इस प्रकार का व्यवहार करेगा इसलिए हानि हो रही है और दूसरा व्यक्ति दुखी हो रहा है पीड़ित हो रहा है शील रहित व्यक्ति को उससे कोई परवाह नहीं तो जानते ही वैसे सत्य के तो बहुत व्यापक करते हैं लेकिन प्रारंभिक अर्थ सत्य का इस प्रकार समझ में यदि कोई व्यक्ति जो जैसी बात है वैसे ही बोलता है तो सत्य है तो ठीक है कि जो जैसी घटना घटी वैसे ही बोल दिया तो सत्य बोल दिया अगर उसको अन्यथा कुछ बोल दिया तो शिक्षा बोल दिया उसने लेकिन जब सत्य के साथ में आगे जब पढ़ते हैं तो शास्त्रकारों ने प्राणकारों ने नीतिकारों कारो ने सत्य के साथ में और भी बातें जोड़ी केवल ऐसा नहीं है की बिल्कुल जैसी घटना घटी उसी का फोटो कापी ले करके और उसने उसी प्रकार का भूल दिया तो हो गया सबके सबके साथ में ये भी है कि वो मधु हो प्रिय भी हो कल्याणकारी भी हो सब सत्य सत्य इसलिए है कि सबका कल्याण हो और अगर सत्य बोलते है सबका कल्याण नहीं हो रहा है हार हो रही है और बोल रहे हैं सत्य तो सत्य ऐसी क्या होता है बहुत बार सत्य के स्थान पर मिथ्या भी बोलते हैं लेकिन वो भी सत्य माना जाता है उसे मिथ्या तो नहीं को जैसे डॉक्टर किसी रोग को कोई रोगी है अब भयंकर रोग उसको हो गया तो डॉक्टर ये नहीं जंस बता देगा कि तुमको ऐसा ऐसा रोग हो गया है ये नहीं ठीक हो जाओगे ऐसे तो हो जाता ठीक तो हो जाएगा ऐसे बोलेगा पता चलेगा उस झूठ बोल रहा था मर गया गया। अरे मरना तो था ही मरेगा तो मर जाएगा लेकिन डॉक्टर क्यों कहेगा कि तुम घंटे दो घंटे में मरते माने डॉक्टर झूठ बोलता है झुंड नहीं बोलता उसका ऐसे ही धर्म है ज्ञान उसका वही कल्याणकारी उसके लिए तो कोई जाकर का स्वार्थ नहीं होता केवल उसके मरीज भी इसके लिए बोल रहा है इसलिए धागु को समझना पड़ता सत्य को समझना पड़ता है सत्य क्या है जो लोग केवल ये समझते हैं जो बात सीधे बोल दिया तो सत्य बोल दिया सत्य नहीं तो सत्य को जानते ही नहीं सत्य क्या है मिथ्या कोई तभी मिथ्या होता है जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करता है अपने स्वार्थ के लिए और दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जब कुछ व्यवहार या वचन या कुछ भी सत्या न भी मुंह से बोले कोई व्यवहार ही इस प्रकार कर दे तो मिथ्या आचरण कहना है मिथ्या वचन मिथ्या आचरण मिथ्या व्यवहार ये सब मिथ्या खुद के प्रयोग किया जाए लेकिन जहां व्यक्ति का अपना स्वार्थ नहीं और दूसरे का हित है तब तो वो चाहे मिथ्या हो चाहे सत्य हो सब कल्याण धर्म को ठीक ठीक समझने के लिए हरगर्मी नहीं शास्त्र को देखो समझ कहीं-कहीं कर कहीं शास्त्र में एक्सपन बताए गए स्पष्ट रूप से कह दिए गए कि कहा मिथ्या बोलना चाहिए ऐसे भी बोल दिया गया तो वहां कह दिया गया कि देखो ये मिथ्या बोलना ही धर्म है यही सत्य है लेकिन कोई व्यक्ति उन स्थानों को लेकर के अपने स्वास्थ्य के लिए कार्यशास्त्र में तो मीठा बोलने के जुड़ने लिए जुड़ने लगी गई है इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए खुद मीठा बोलने लगे हैं तो ये तो कोई बात नहीं होगी अभी वे हो गया तो वो बच्चे के थोड़ी सदस्य उसकी हानि होगी इस प्रकार से देखते हैं कि सबसे सीधे जड़ ध्वजा पताका ये जड़ ध्वजा पताका होनी चाहिए जड़ जमा रहे सबसे नहीं रहे सीधे भी जड़ता रहे ये गिरने लग पा जहाँ व्यक्ति का शिव समाप्त हो गया और जहाँ उसका सब समाप्त हो गया पर आगे अब वो धर्म में उसकी कोई विजय नहीं अब वो चाहे अपने जीवन संग्रह में जीत ले और फिर उसका आध्यात्मिक विजय उसको प्राप्त हो जाए उसको प्राप्त नहीं हो सकती बल विधि कदम अपित तो घोड़े अब देखो रस में घोड़े भी लगे हुए आगे चार घोड़े गिरा दी बल विवेक दम परहित घोड़े घोड़े बन घोड़े और घोड़ों की लगाम लगी है क्षमा कपा समता रज झोरे रज वन लगाम क्षमा कृपा और समता की दृष्टि से घोड़ों की लगाम लगी हुई है और घोड़े जो है बल विवेक दम और परहित शर्क चलता है ये एक प्रकार के तीन शक्तियां हैं घोड़े शक्तियां है को खींचने वाली किसी प्रकार से ये धर्म में रथ को आगे बढ़ाने वाली ये जाने वाली ये चार शक्तियाँ एक शक्ति शरीर में बात करने वाली है दूसरी प्राण में बात करने वाली है तीसरी मन में है और चौथी बुद्धि में इस प्रकार से ये चार शक्तियाँ बल जो है वो शारीरिक शक्ति के लिए बोल रहे दम जो है जा जा जा प्राणिक के लिए यहाँ के लिए दम कह रहे हैं और उसके बाद में फिर परहित मन में परहित की पर भावना हो और विवेक जो है बुद्धि का गुण है ये तो बिल्कुल साफ ही है कि विवेक और बल तो बल्कि मन में शारीरिक पल हो गया विवेक बुद्धि का हो गया बीच में दम है और परहित हित मन में सदा भावना ये रहे कि दूसरे का हित हो आज जैसे भगवान राम रावण का युद्ध हो रहा है भगवान राम जिस धर्म के ऊपर बैठे हुए हैं वो शत्रु का भी हित चाहते हैं पर हित मैंने रावण ऐसी इसलिए लड़ रहे हैं की रावण का हित हो ये बात जल्दी समझ में आना बड़ा मुश्किल है की भगवान राम रावण से युद्ध करे मार घायल भी कर दे मार भी दे और रावण का हित भी कर दे तो वो तो बाद में जब पता चलता युद्ध समाप्त होता है और रावण का जो है वो प्राण जीव जो भगवान के मुख में प्रवेश कर जाता है और सब देवता जो सब कह रहे कि ये क्या हो गया ये क्या हो गया ये तो बड़े बड़े ऋष्छयों मुनियों की कभी प्राप्त नहीं होती इसको कैसे प्राप्त हो गई सब तो पता चलता है भगवान ने क्या किया उसके है, क्या है जो हित तो भगवान मुनियों के उपरिश्चयों के ऊपर नहीं करते वो राम के ऊपर करते देखो ये परहेत की भावना है परहेत के माने परहेज के माने सदा यही नहीं है कि तो उसके शरीर की मदम करते रहो और बस परहेत हो गया माने हैं तो उसको ये भी देखो कि उसका मन की दशा क्या है उसकी बुद्धि की दशा क्या है आंतरिक दशाएं क्या है उनका भी सही तो, तो देखो अगर कोई दूसरा व्यक्ति मानसिक रूप से रोगी है आ? और उसको सारी सुविधाएं तो देते रहो लेकिन मानसिक रोगों को दूर ना करो तो उसके ऊपर आपने कौन सी बड़ी कृपा कर मानसिक विकार है उनकी भी तो दम पत्ती कुछ हो कभी कभी परहेज समझते हैं तो परेत के माने क्या है आ, को कोई भूखा को खिला दिया कोई कपड़े नहीं कपड़े दे दिए हो गया परहेत कोई बीमार हो गया उसको तो दवा दे दी हो गया परहेत बस आगे नहीं कुछ दिखाई देता हित व्यक्ति का लिए है जबकि उसके मानसिक रूप दूर हरा देख काम क्रोध मत मत्सर छल प्रपंच पाखंड ये सब मानसिक आकांत चिंता ये सब विकार जितने रोग है